ब्रह्म आनंद की चर्चा उपस्थित की गई है उसके विषय हमें अनेक बातें जान ली होती हैं साधक के सामने यदि उत्तर साधक ठीक नहीं दे पाता तो उसकी उन्नति अवरुद्ध हो जाती है इसलिए वैदिक योग सर्वांग पूर्ण है उसमें कोई न्यूनता नहीं है ये भी उस ठीक से लिया जा रहे तो ईश्वर प्राप्ति के बाधकों को वो दूर किया जा सकता है प्रश्न पूछता है कि यह मोक्ष क्या है इसका उत्तर होगा सभी से व्यक्ति छूट जाता है वह मोक्ष नित्य आनंद को प्राप्त करना मोक्ष है नित्य आनंद की प्राप्ति होती है तीसरा वर्ग विद्वानों का यह कहता है कि समस्त दुखों से छूट करके नित्य आनंद को प्राप्त करता है इसका नाम मोक्ष है मैं प्रश्न पूछू तो आपको कौन सा अच्छा लगता है? है उस वाली बात तो नहीं है कि उन लोग भी था उन <laughs> लोग भी जो सेठ था ना ये मैंने सोनारायणपुर की रोचकता बनी नींद दूर हो जाए और वो दो दबे एक दुर्द बताते हैं और सुनाते हैं कथा हो भी सकती है कथा बनाई भी जाती है वो अलग बात उसने कहा कि आप मरेंगे मरने वाले तो हैं आप बताइए आपका संस्कार कैसे करें चिता मना की जनाए या गंगा में बहा दें, या घूम में उसको दाद दे वो कहता देखो भाई जिससे दो पैसे का लाभ होता हो ऐसा कह तो तो आपने वो वो नहीं कर दिया, <laughs> आप के के देखो, चे ये मुक्ति हो चे वो मुक्ति अहो ते दुःख तु छु जानी सुख मि जाना, जाना और नहीं चे <laughs> एक समस्या सामने उपस्थित होती है उसका समाधान देखिए जिस समय हम ये वर्णन सुनते हैं कि समस्त दुखों से छुटना मुक्ति है और दूसरी पंक्ति में ये बात आती है कि आनंद की प्राप्ति मुक्ति है तो व्यक्ति संदेह में पड़ जाता है कि किसकी बात ठीक है उन पंक्तियों को पढ़ने वाला व्यक्ति संशय में पढ़ता है एक व्यक्ति से बातचीत हो रही थी और कौन व्यक्ति से उसका भाव सुनाता हूं मैंने पूछ लिया कि आप भगवान को साकार मानते हैं या निराकार उसने राजीब देखी आर्य समाज के विद्वानों का जो उपदेश सुनता हूं आर्य समाज के सबसे मतलब निराकार मानता हूं और जब पौराणिक भाइयों सुनता हूं उसका साकार है उसका समाधान होना ऋषियों ने हमको ऐसा मार्ग बतलाया इन समस्याओं का समाधान हम कर ले लेखो एक कहने की शैली है कहने की पद्धति है और लेखक और वक्ता का भी पराय व्यक्ति को समझ में आना चाहिए इतनी बुद्धि व्यक्ति की रहती तब तो उम्रता नहीं है व्यक्ति समस्त दुख से कितना मुक्ति है एक बात ध्यान देना जिस पंक्ति में यह बात कही जाती है कि समस्त दुखों से छूट जाना उस पंक्ति के और ध्यान देना कल्पना करो कि समस्त दुखों से छूट गया चलो छूट गया फिर वो कहा गया दुख के छूट गये दुख के छूट गये वो ऊपर कहा अपने आप में ऐसी है कि वह जिस समय अनुभूतियां करता है व्यवहार करता है विद्या पढ़ता पढ़ाता है कोई भी व्यवहार जब करता है तो उसकी स्थिति क्या है या तो वो ईश्वर के साथ में आवद्ध रहता है अथवा प्रकृति संसार के साथ आवद्ध रहता है दो स्थितियों में जीवात्मा कुछ व्यापार करता है इन वो इसको ईश्वर से भी हटा दिया जा और प्रकृति को दूर कर दिया जाए तो जीवात्मा कुछ भी नहीं कर सकता अनुभव भी नहीं कर सकता मैं दुख से जुट गया हूं ये अनुभव भी नहीं कर सकता अच्छा आप यहां कुछ खाते हो कुछ पीते हो कहीं गर्मी लगती है तो कहीं सर्दी लगती है कभी दुख आता है और कभी सुख आता रहता ना और कुछ तो आप कोई लिए आएंगे आप में से कहीं कैसे मिले आएंगे विदास में करो उसको योग का नाम ले करके दर्शित लड़ाई के के लिए बीच भगवान ने बड़ा अच्छा अवसर रहता है और सुख तुख जब आता रहता है तो क्या आपको क्लोर सुबह के सदा के लिए ना सुख हो और ना दुख हो ऐसा बना दे तो कोई जाएगा भूमि से दुख से तो छूट दुख से तो छूट जाओगे ना इस अवस्था को तो याद कोई भी नहीं जाता होगा केवल दुख से छूट जाना मात्र मोक्ष इसलिए सिद्ध भी नहीं होता और दूसरी बात युक्ति की यह है कि जीव आत्मा जब अनुभवि करेगा मैं दुख से छूट गया जब ज्ञान का काम करने लगेगा तो दुख से छूटने की स्थिति प्रकृति की उपासना को बिल्कुल दूर दुर करेगी दूर हट जाएगा उसका नियम यह है कि जीव या तो ईश्वर के साथ आबद्ध रहता है या संसार की चीजों के साथ आबद्ध रहता है दोनों स्थितियों में एकमा जरूर रहता है एक तो ईश्वर के साथ उसका संबंध रहता है और एक संसार की वस्तुओं से आबद्ध रहता है ध्यान देंगे आप दिन भर के जीवन में सतत यदि योग में आपकी गति नहीं है तो संसार की चीजों से आबद्ध रहते हैं अर्थात आप सांसारिक चीजों की उपासना करते हैं लगातार प्रातःकाल चार बजे उठ जाते हैं और सोते समय तक, तक संसार की चीजों की उपासना करते हैं आप एक पक्ष अथवा योगी व्यक्ति प्रातःकाल उठ करके सोते समय तक परमात्मा की उपासना करता है अब देखो अंतर और वास्तविक जीवन जो है वो यही जीवन है नहीं तो वास्तविक जीवन नहीं है जिसको जीवन सोचने मय जीवन कहना चाहिए वो बिल्कुल नहीं है कौन सा है वास्तविक जीवन सारे उत्तम कामों को करते हुए ईश्वर की उपासना में रहना सोते समय तक ये वास्तविक जीवन है और ईश्वर को भूल के छोड़ करके सांसारिक चीजों के प्यार में राग में आकर्षण बनाए रखना उनकी उपासना करना यह है जीवन है दुखदायक है त्याज्य है ये है अच्छा नहीं है। क्षण कर लो आप में जब कोई एकांत व्यक्ति मुश्किल से मिलेगा तो सारे ईश्वर की पास ना करता हो सारे काम करता क्यों दीज़ी? ठीक है यही है ना हाँ एक घंटा मे आप मेरे कुछ लोग कहते हैं भाई घंटी कब बजेगी मतलब वो बैठते ही घंटी चिंता मर जाएगा भगवते गण्टी कार्ण सकते है और कई की बा अी बनतीगन्ध आती हवा पूर्व ध्यांटी तो याद न आती आगन्ध ने <laughs> दुखदास कहता कि आज बड़ा माल बना है बूंदी बांदी बनी होगी यादवार अगर वो उसको आती है तो ये चीजें ईश्वर की उपासना नहीं करनी देती नहीं? ये सारे की सारी ये उपासना का ही भाग है देखो उत्तम काम करते हुए ईश्वर से प्रेम रखो ईश्वर को मग्न रखो मां के गोद में बच्चा दूध पीता है और दूध पीता जाता है देखता जाता है दूध पीता है ऐसे कर लेता है नहीं बच्चा नहीं। बड़ा जो हो जाता ना माँ का दूध पीता जाता देखता जाता है यह नहीं कर पाता जैसे बच्चा दूध पीता जाता है देखता जाता वैसे भगवान का आनंद लेते जाओ काम करते जाओ आप बताओ क्या करना यह है दूध तो एक प्रश्न उपस्थित होगा आपके सामने ये कि कामों को करते हैं तो उस काल में ईश्वर की नहीं हो सकी या तु काम करें या उपासना करें से मत होंगे आप आ कामों को के तो उपसना न बने और उपसना करे लौक काम न बने इस्म सहमते यानी भी पता नहीं चला न सन्देह पठा अच्छा एक बात और ढूढो लौकिक काम करते हुए आप लौकिक चीजों की उपासना करते हैं या नहीं करते जब लौकिक काम करते हुए लौकिक चीजों की उपासना हो सकती है तो भगवान की उपासना क्या वाला है देखिए बात सोचने की है कि लौकिक कामों को करता हुआ व्यक्ति लौकिक चीजों की उपासना में रहता है दिन भर उसी बात अच्छे काम करता हुआ व्यक्ति ईश्वर की उपासना में रह सकता है अर्थात उपासक को तो उत्तम काम ही करना चाहिए इसलिए मैंने अच्छे का संकेत लिया लौकीिक व्यक्ति तो ए, छल कपट आदि के प्रयोग आदि जैसे कर लेता है योगाभ्यासी व्यक्ति उत्तम को करता जाता है और ईश्वर की उपासना में रहता है तो लौकिक कामों को करता हुआ व्यक्ति लौकिक चीजों की उपासना करता ही रहता है जन्म जैसे लौकिक चीजों की उपासना करता हुआ लौकिक कार्यों को करता है वैसे ही साधक उत्तम कामों को करता हुआ ईश्वर की उपासना को करता है इसका महत्व देखिए वो ऐसा क्यों कर रहा ईश्वर की उपासना करने से व्यक्ति का दुख बंधन कष्ट क्लेश काम क्रोध लोहो मोह अज्ञान कुसंस्कार ये समझा है आनंद का अनुभव करता हुआ काम करना और लौकी लौकिक व्यक्ति इन क्लेशों से काम क्रोध से चिश्ता हुआ लौकीिक कामों को करता है जब उपासक लौकिक कामों को उत्तम वो करता है ईश्वर की उपासना छोड़ता है तो उसको बहुत भयंकर दुख भोगना पड़ता है आपने सुना है कि कश्मीर के लोग अपनी गले, गले में वाके विचारक थे बर्फ से बचने के विचारक थे गले मटा देते डाल वो क्या करती है उसके जीवन की रक्षा करती छिखड़ जाए वो पूज चढ़ जाए है जी अब जो प्रकाश अथवा गर्मी हमारे देव की रक्षा करती है और मार्ग दिखाती है उसको क्या छोड़ेगा बुद्धिमान है जी अंगूठी को छोड़ने या प्रकाश को छोड़ने से अंधकार और छीठ उसको दबा डालता इसमें यही कारण है कि योगाभ्यासी व्यक्ति दिफ्ट जब ईश्वर की उपासना करता जाता है तो उसको दुख कलेष पीसते नहीं आनंद मिलता अज्ञान उसको नहीं दबाता अज्ञान को वह दबा देता है अधर्म उसको नहीं दबाता अधर्म को हटा के धर्म पात्र पर चलता है मंत्रियां उसको नहीं दबेलती विषम की और मंदिरियों का राजा बना मंत्रियों का राजा बना चलता है वो। और जिस समय ईश्वर की बाहर न छोड़ता तो कलेश बताओ क्या है एक नहीं उसका यह कर्तव्य है कि और काम चाहे कम पड़ जाए भले और ईश्वर की उपासना छोड़ अब ध्यान देना अच्छा काम करना है ईश्वर की उपासना है और दोनों अच्छे काम तो ईश्वर का आदेश का पालन है अपने और भले उपासना और क्या है बताऊ ईश्वर की आज्ञा का पालन करके ईश्वर को मग्न लेना का करना ईश्वरी आनन्द कग्रहण आनन्दो साकलो चाक आत् लड्डू ले महो पानी एक तु लड्डू ले लो लोते लो। चले जाते चले आनन्द आगा नी ये लड्डू काचना चल पा समी य लड्डू की तो उपासना कर रहे है। आनल हैं हम आनंद लेते हैं लड्डू का और साइकिल का काम करते जाते हैं अच्छे काम के लिए जा रहे हैं आप हमारे लिए वस्तु के लिए जा रहे हैं हमने प्रधान जी को लिया वहां से फल अबाव जाता हूँ साइकिल पर ले लड्डू खाते चले आए लड्डू खाते चले गए अब बताओ क्या ये भी उपासना है लड्डू ऐसे साइकिल पर जाओ भगवान का आनंद लेता जाता है साइकिल चलाता जाता है अब बताओ क्या बात अभी डू में तो हाथ छोड़ना पड़े और उसको हाथ भी नहीं छोड़ना पड़ता है क्यों आपको लगती तो हिन्नी अच्छी बात फिर करके घोषता हूँ सुनने में आपकी रुचि है ये वैसे अच्छी बात है बुरी नहीं है सुनने के लिए आप इतने आगे आते आगे दूसरे शासन को हटा दूंगे आगे बहुत ये तो आपकी बातें देखती है अच्छा क्या देखते हैं जो करने की बात आती है पीछे बात क्या एक रोचक कथा सुनाता हूं एक राजा था। और एक राजा की सेना का युद्ध दूसरे राजा से हो रहा था। गया था सैनिकों की कमी पड़ जाती है जैसे सैनिक प्रवेश करने पड़ती आओ भाई कोई आपको अठारह वर्ष का हो पंद्रह का हो वो देता गया देता गया एक व्यक्ति आया कि मन जी आपकी सेना में प्रवेश करना चाहता ठीक है आप कर ली क्या नाम हो आपका मेरा नाम घुसकू है घुसकू हाँ जो घुस जाए युद्ध में आके मार डाले सकता घुसकू है खिसकू नहीं है तो कहते मेरा नाम तो घुसकू है घुसकू ही चाहिए सेना में प्रवेश करने लगा जल्द तो मेरे का ठीक बात है प्रवेश हो गया अब हो गया तो युद्ध चलता चलते चलते भयंकर जब तो, तो चलती है ना तब देखना क्या होता है भाग जाते कैसा है वो भयंकर धमाशान लड़ाई होते होते चली तो कोई उसको घर अपना मारे गए सही राजा राजा का बहुत विनाश हो गया और कह रहे हैं भाई इतने अच्छे अच्छे दाते उसको भी था वो था तो होते होते राजा के पास उठता आना हुआ और कहने के भाई क्या बात है सारे आ गए सैनिक कितने रात भागा आपका नाम तो खुशबू था और आप भागे वो कहने के देखो महाराजा जी सुनो असल में मेरा असली नाम ये नहीं था असली नाम जो मां ने रखा था वो तो खिसकू खा गए और लाज प्यार में मुझे मां खुशबू कहने लगे मैंने सही अपने नाम के अनुसार काम किया है अगर आप यहां आइए तो आ जाते हो के लिए और जब सेवा करनी हो तो भाग जाते हो अब दान देना पड़ेगा भाई अंगूर खाओ आगे बढ़े जल्दी जल्दी और खाते और भाई कल चर्चा सुनी भाई दूसरे भी मंगाया करो तुमको भाई ये खतरे की घंटी है कभी मुझे नहीं मंगाने पड़ जाए और भाग जाएगा कोई है फल रोज मिलने चाहिए अच्छा उसको ये बात कभी ऐसा ना हो ये नंबर आ जाए तू भी जाएगी टू मिलाए तो जैसे रुचि है ना आपकी ऐसे आचरण में करो क्या करो अब इसको वहां ले जाओ ध्यान देना वस्तु इस ज्ञान विज्ञान को व्यक्ति जान के प्राप्त करके योग ही को जान करके अचे गुरु र विद्या सीख लेता है कि वो सारे व्यवहार ईश्वरी उपासना समर्ध सीखने की चि विद्या बाल्यावस्था चिन्त सिखा गी बाल्यावस्था आई ले चि के ले वस्तु बा च को भगवान् कण्ड मे जा पे सर्वव्यापक आप सुनते हैं पढ़ते हैं हमारे बाहर भीतर व्यापक है पर ध्यान देना व्यापक चीज में उसकी उपासना करते हुए रहना कोई कठिन बात नहीं है आप दोहरा दो व्यापक वस्तु में उस व्यापक वस्तु की उपासना करते रहने में कोई कठिनाई नहीं है नहीं पड़े उसमें कठिनाई होती है एक कोई तो वस्तु छूट जाएगी वस्तु को प्राप्त करेंगे और जो बाहर समझने की बात है जिए वो समझ में आ तो तो चलती ना देखिए समुद्र में तस्वीर देखे आपने। पानी में ही रहते देखे या नहीं देखे तो पानी में रहते हुए पानी का आनंद लेते हैं कैसे ऐसे भगवान में रहते हैं ऐे भगव हैं उसमें क्या पड़ता है ये सीने स आती लगा न या ध्यान मे क्यान स्तुं इ सारे संसारमात्माबो देता अथवा इस सारे संसार को संसारमात्माूता जब ये संसार नहीं था, जारूपे ते ईश्वर में डूबा हुआ था, आज ये खड़ा बनक ईश्वर भी संसार ईश्वर में डूबा हुआस्कालय ते डूबा हागा जद्या दिमाग आरूढा अभ्यास लेता चा एक पक्ष समस्त दुखों से छूट जाना मोक्ष नित्य आनंद की प्राप्ति होना मोक्ष अपने अपने ढंग से बात कही गई नित्य आनंद की प्राप्ति होना मोक्ष है इसके साथ साथ ये बात होता है सिर्फ लोग के दुख से छूट जाना भी हो गया ये हो अथवा नित्य आनंद की प्राप्ति होती है दुख छूट जाते हैं यह केवल कहने का ढंग है उलझने का नहीं है ऋषियों की बातों को जो नहीं समझते वो लोग कहते हैं कि मत भेद भरा है एक तो कहता है दुख से जूटना मोक्ष है ये कहता है आनंद प्राप्त करना मोक्ष है एक कहता है कि दुख से जूट जाना और आनंद को प्राप्त होना मोक्ष है वस्तु तो इसमें कुछ भी अंतर नहीं बात बिल्कुल ठीक है अब नीचे के प्रश्नों को देखिए आप मुक्ति किसको कहते हैं कहते हैं जिसमें छूट जाना हो उसको मुक्ति कहते हैं किससे छूट जाना हो जिससे छूटने की इच्छा सब जीव करते हैं किससे छूटने की चाहते हैं वो कहते हैं दुख से दुख नहीं छूट कर किसको प्राप्त होते और कहां रहते हैं सुख को प्राप्त होते और ब्रह्म रहते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बार बार इस बात को स्पष्ट किया दुखों से छूट जाना और आनंद की प्राप्ति होना मोक्ष है तो ये जो ऊर्जा आपके सामने आए इसका एक ही समाधान है इनका तात्पर्य सभी का एक है सब दुखों से छूट जाना मोक्ष है और नित्यानंद की प्राप्ति हो जाना मोक्ष है और नित्यानंद की प्राप्ति होना दुख से छूटना मोक्ष है फिर प्रश्न खड़ा हुआ कि यह जो मोक्ष हो जाता है तो क्या पुणे संसार में आना पड़ता है क्या ये प्रश्न खड़ा होता कुछ वाक्य आपने पढ़े है जी या न पढ़े हों तो मत सुनाऊ लगभग लग वाक्य ऐसे न पुनर आवरत दे नावर की दर्शन दर्शनात्त है ना अनावरती दर्शनाथ अनावरती दर्शनाथ श्रद्धारिश मन में नहीं आया सिर्फ भारी क्यों नहीं होगा दिन में सुनते सुनते सुनते सुनते बढ़िया अच्छे प्रकार हो दिनारे की होती कहा <laughs> तक सुने व्यक्ति <laughs> बात क्या सुनाया मैंने न पुनर् आवर्धते न पुनर् आवर्धते इसी का न पुनः आवर्धते फिर नहीं आता फिर नहीं आता ठीक है ना अनावृत्ति दर्शनाथ अनावृत्ति दर्शनाथ अनावृत्ति आवृत्ति कहते हैं लौटने और अनावृत्ति ने लोटना देखा जाने से लौटने का पाठ मिलता है मौके से अब यहां पर झंझट खड़ा हुआ और वह झंझट यह हुआ कि एक महेशी नारायण चंद्री नए खड़े हो गए खाम खा पचेड़ा डाल दिया रोहतक में मैंने लंबे काल तक श्री पुरानक में अपने राम सिंह जी आते थे और राम सिंह जी की तमी दिखाए तो अच्छे बड़े व्यक्ति और ये विभाग होता ना सहकारी समितियां कई जगहों के निकाली और ये कहते थे ब्रह्म सत्यम तक बैठा आई कहेंगे ब्रह्म सत्यम से उनका बैठो तो हम घंटे घंटे बैठते उनका सारा समाधान करके जो कहते थे, थे। <laughs> तो वहां मैं रहता था तो रोड के बाजार में चलते चलते ऐसे ही हो गया कि एक सत्संगी से व्यक्ति थे मुझसे बातचीत लिखी जी ये जो सारी की सारी बात स्वामी दान जी ने लिखी है कि मुक्ति के लौट के आता किसी भी शास्त्र में नहीं मिलती ये अपनी मनगण बातें कुछ आई जानू इसलिए ऐसी परंपरा मध्यकाल में चली थी कि मोक्ष के, के पश्चात ये आत्मा लौट करके नहीं आता ठीक है तो ध्यान देना इन कार्य क्या करेंगे बातों का हम मोक्ष को प्राप्त करते हैं और इतीस नील दश अरब चलीस अरब वर्ष तनन्दे है मध्यकाले आवृष्टि नी जा मध्यकाल आ मध्यकाल मही आरम इ काले बीचि जन्म मरणी आ जन मरण अच्छा, अब अच्छ अव इ य विरामी